ने जो पूछा वो सवाल तो छोटा मालूम पड़ता है लेकिन उससे बड़ा कोई और दूसरा सवाल नहीं नई पीढ़ी को कैसे शिक्षित करना एक बड़े से बड़ा सवाल है और मनुष्यता का सारा भविष्य इस पर निर्भर था इसकी दो तीन गहरी बातों को ख्याल में देना चाहिए एक तो अब तक बच्चे का पूरी दुनिया में कहीं भी कोई आदर नहीं था बच्चे से आदर हम मांगते थे बच्चों को आदर देते नहीं प्रेम देते थे आदर नहीं देते इसके बहुत ही भयानक परिणाम हो गए सबसे बुरा जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जब तक बच्चों को आदर न दिया जाए तक हम किसी ना किसी गहरे रूप में यह प्रकट करते हैं कि वो हमसे हीन हम उसमें हीनता का भाव पैदा करते ये हीनता का भाव बहुत तरह की विकृतियां पैदा करेगा करता है और बच्चे बड़े होकर इसी हीनता का बदला जब लेना शुरू करते है तभी हमें पता चलता है कि ये क्या होगा लेकिन तब भी हम बीमारी को नहीं समझ पाते क्योंकि बीमारी के बीज बचपन में बोए गए थे और उनका जवाब और उनके फूल और फल बहुत देर बाद आने शुरू होते बच्चों के प्रति किया गया अनादर और अपमान अंततः बूढ़े के प्रति किए गए अपमान और अनादर का कारण बनता है लेकिन पुरानी सारी शिक्षा और सारी संस्कृति बच्चे के सम्मान पर नहीं खड़ी थी तो बच्चे को कोई सम्मान जैसी बात नहीं हम बच्चे से सम्मान मांगते थे और मजे की बात यह है कि सम्मान केवल वही दे सकता है जिसको सम्मान दिया गया हो सम्मान वृत है इसलिए बाप आदर योग्य था मां आदर योग्य थी शिक्षक आदर योग्य था और ये तीनों मिलकर जिससे आदर मांग रहे थे वो बिल्कुल आदर योग्य नहीं था हमने प्रत्येक बच्चे के मन में निरंतर सदियों से इंफेरिटी और हीनता की ग्रंथि हमने पैदा वो की वो हीनता की ग्रंथि कितने दुष्परिणाम लाती है उस पर थोड़ा सा असल में जो व्यक्ति एक के भाव से भर जाता है वो या तो उसके पास दो ही उपाय रह है जाते हैं या तो वो जीवन में दूसरों को हीन सिद्ध करने की कोशिश में लग जाए रुग्ण जैसा राजनीतिज्ञ है ये हीनता की ग्रंथी से पीड़ित ये बड़े पदों पर चढ़ के बड़ी कुर्सियों पर बैठकर दूसरों को छोटा करने की कोशिश में लगा, ऐसा फिर जीवन में वो बच्चा बहुत तरह के रास्ते खोजेगा जिनसे दूसरों को कैसे हीन कर सके छोटा कर सके और या फिर वो अगर ऐसी स्थितियों में पड़ा हो कि उसे कोई उपाय ही न रह जाए दूसरे को ही तो वो अपनी हीनता को आत्मसात कर लेगा स्वीकार कर लेगा कि मैं हीन हूं और कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं हीन हूं तो उसके भीतर जो जो संभावनाएं थीं, जो प्रकट हो सकती थीं, वे अब कभी प्रकट न हो सकते उसके भीतर जो जो बीज थे फूल बन सकते थे वे कभी फूल ना बने तो या तो वो सुपीरियर होने की कोशिश में लग जाएगा श्रेष्ठ होने की और श्रेष्ठ होने की कोशिश में अनेक लोगों को हीन करेगा और या फिर वो खुद हीन होकर बैठ जाए जो कि सुसाइडल। तो या तो वो दूसरों की हत्या करने का कारण बनेगा या अपनी हत्या करने का कारण तो भविष्य में बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो पहली बात मैं कहना चाहूं वो ये कि हमें अब तक की सारी व्यवस्था का जो मूल आधार था बच्चे से आदर मांगना और बच्चे को आदर देना कभी नहीं उसे आमूल मिटा देना पड़ेगा बच्चे को आदर देना पड़ेगा लेकिन हमारे गहरे मन में कहीं ये बात समझ में नहीं आती कि बच्चे को और आदर असल में हम सब भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ वही किया है छोटे तो को आदर कैसे दे लेकिन बड़े की बात है कि जिससे हम आदर दे नहीं सकते उससे आदर मांग कैसे सकते? बच्चे को आदर देते ही हमारा चुपचाचाल बदलेगा पुराना स्कूल था उसमें शिक्षक केंद्र पर था बच्चा नहीं। नया स्कूल नई शिक्षा में बच्चा केंद्र पर होगा शिक्षक नहीं हो पुराने परिवार में माँ केंद्र पर थी बच्चा नहीं बाप केंद्र पर था बच्चा नहीं नए परिवार में बच्चा केंद्र पर हो माँ बाप परिधि पर हो जीवन की सहज स्वाभाविकता भी यही है कि आने वाला सूरज केंद्र पर हो जाने वाला सूरज परिधि पर हो आदमी ने जो व्यवस्था बनाई उसमें जाने वाला सूरज केंद्र पर है और आने वाला सूरज पर ही जो उग रहा है वो महत्वपूर्ण है जो विदा हो रहा है वेराउट हो रहा है जा रहा उसे हमने महत्वपूर्ण बना रखा इसका सबसे बड़ा खतरा तो यह हुआ कि जो विदा हो रहा है वो इस बच्चे को जिस तरह की भी शिक्षा देगा वो खतरनाक खतरनाक इसलिए है कि वो जीवन से विदा होता है उसके ऊपर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है और अभी ये जीवन की जो कोपल उग रही है ये मृत्यु की छाया जिसको पड़ने लगी वो इसे शिक्षित करेगा दीक्षित करेगा और स्वयं महत्वपूर्ण होगा तो दो संभावना यह है कि वो इस उगते हुए अंकुर को जगह जगह से काटाले अब तक आदमी ने यही किया इसलिए अच्छा आदमी पैदा नहीं हो सकता और इस विषय सबकी क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया है वो ब्लू प्रिंट बन जाता है हम अपने बच्चों के साथ वही करते बच्चे अपने बच्चों के साथ वही करते तो यही सिलसिला लंबा होता है इसका कोई अंत नहीं मालूम होता अगर ठीक से समझें तो आदमी विकास नहीं कर पाता सिर्फ पुनरुक्त करता है हर पीढ़ी दौड़ा जाती है वही जो पिछली पीढ़ी ने उसके साथ किया बच्चों की शिक्षा के संबंध में मौलिक आधार बदलने पड़ेगा असल में उगता सूरज नमस्कार के योग बच्चा परम आदर के योग कई कारणों से एक तो अभी वो सिर्फ संभावना मात्र बीज मात्र अभी वो कुछ हो नहीं गया बहुत कुछ हो सकता है का उसे हमारा सम्मान मिल सके आदर मिल सके तो उसके बहुत कुछ होने के संभावनाएं प्रकट होने में सही हो कर सके दूसरी बात अभी वो पवित्र है निर्दोष है इनोसेंट है उम्र आदमी को चालाक कर जाती कणिंग कर जाती अनुभव आदमी को करप्ट कर जाता जितना जितना अनुभवी आदमी होता है उतना बेईमान उतना चालाक होता है। जिंदगी के सारे धक्के उसे कठोर कर जाते जिंदगी उसे सब बिगाड़ जाती जिंदगी से बचके निकलना बहुत कठिन मामला है कि वो आपको न बिगाड़ पाए इतने धक्के देती चारों तरफ से कि बहुत संभावना हो जाती है कि आप बिगड़ जाए तो जो अभी अबिगड़ा है वर्जिन है कुआरा है जो अभी पवित्र है उससे हम आदर मांग रहे हैं उसके लिए जो करप्ट हो गया बिगड़ गया सड़ गया उसका हम आदर मांग रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया बदल देनी पड़े कठिन होगी बहुत ये बात माँ ये सोच भी नहीं सकती कि बेटे को कैसे आदर, बेटी को कैसे आदर, करती माँ को तो पहली दफा मौका मिला है कि उसके पास भी कोई है कमजोर अबोध जिससे वो आदर लेने का मजा नहीं छोड़ पाए बात को संभव नहीं है कि वो बेटे को कैसे आदर सकते किसी और से नहीं मिल सका आदर तो कम से कम बेटे की गर्दन तो वो दबा भी सकता उससे तो आदर मांगी इसलिए मनुष्य को हमने जो शिक्षा दी है उससे मनुष्यता पैदा नहीं होती उससे अध्यात्म पैदा नहीं होता वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो पिछली पीढ़ी ने इकट्ठी की थी उनको हम ट्रांसफर कर पाते हैं बस हमारी शिक्षा सिर्फ ट्रांसफर जो पिछली पीढ़ी ने जान लिया था वो हम नई पीढ़ी को दे जाते वस्तु की फांसी जैसे मकान दे जाते हैं धन दे जाते हैं ऐसा पिछली पीढ़ी की सारी सूचनाएं नए बच्चों को हम दे बच्चों के भीतर जो जीवन की ऊर्जा थी जो जीवन की शक्ति थी उसके खिलने के जो अनंत अनंत द्वार थे वो सब हम अवरुद्ध कर जाते एक दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं भूल तो कर भी ये न समझे माँ हो बाप हो शिक्षक हो कोई भी हो भूल कर भी ये न समझे कि जो हम सिखा रहे हैं वो अनिवार्य रूपेण बच्चे के लिए सही होगा हमारा शिक्षक कभी भी विनम्र नहीं रहा बहुत अविनम्र ह्यूमिलिटी जैसी चीज शिक्षक में कभी नहीं बल्कि डर तो यह है कि जो लोग बहुत अभिनम्र हैं बहुत इगोस्ट थे वही लोग शिक्षक की तरफ शिक्षक बनने की तरफ गतिमान होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों के साथ वे पूरी तरह अविनीत हो सकते हैं और पूरी तरह ज्ञानी हो सकते हैं कि वे जो कह रहे हैं वो परम सत्य नहीं परम सत्य किसी को भी ज्ञात नहीं और जो सत्य आपने जाने मैंने जाने वे परिस्थिति गम सत्य नहीं वे रिलेटिव ट्रत है सापेक्ष सत्य है जो अनुभव ने हमें दिए जब हम अपने बच्चों को उन्हें दे रहे हैं तो ये बात ध्यान में रख के देना कि बच्चे उस दुनिया में नहीं जियेगे जिसमें हम जिए थे और बच्चों की जिंदगी की परिस्थितियां वही नहीं होंगी जो हमारी थी बच्चे बिल्कुल नए रास्तों पर नई दुनिया में नई परिस्थितियों में जिएंगे हमारा दिया हुआ ज्ञान उन्हें नई परिस्थितियों में जीने में बाधा न बन जाए ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ज्ञान हम दे इसलिए रहे तो उनके जीवन में वो साधन बनेगा उनको कृपल नहीं करेगा पंगू नहीं कर जाएगा लंगड़ा नहीं कर जाएगा लेकिन अब तक की सारी शिक्षा नई पीढ़ी को पंगू करने के काम आती है उसके सब आंख पैर बांध जाती है आंख कान फोड़ जाती है फोड़ इसलिए जाती है कि पिता कहता है कि मेरी आंख ठीक है तुम मेरी आंख उधार ले लो और अपनी आंख फोड़ डालो क्योंकि मैं सत्तर साल के अनुभव से इस आंख को कमा पाया अब तुम आज के बच्चे हो तुम्हारी इस आंख गैर अनुभवी इसे हटाओ मेरी आंख ले मेरे काम से सुनो मेरी आंख से देखो क्योंकि मैंने सत्तर साल में जो देखा और सुना है वो मैं तुम्हें दे देता हूं इस देने की कोशिश में बच्चे की अपनी सेंसिटिविटी अपनी संवेदनशीलता अपनी जो सेंसिटिविटी ग्राहक वो सब मर जाती है उसकी अपनी आंख की हत्या करके हम उसको आंख लेते आने वाली शिक्षा अगर सम्यक होना चाहे तो शिक्षक को पिता को पुरानी पीढ़ी को भली भा जान लेना चाहिए कि तुम्हारी आज बच्चों के काम नहीं आएगी तुम किसी और रास्ते से गुजरे थे जिस पर बच्चे कभी नहीं गुजरेंगे लेकिन पहले ये संभव हो सका था क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत मुश्किल से बदलता था आज से डेढ़ साल पहले ईशा के मरने के दो साल में जितना ज्ञान विकसित हुआ उतना पिछले पांच वर्षों में विकसित हुआ है 2000 साल में जितना ज्ञान विकसित होता था उतना आज पांच वर्षों में होता है तो 2000 साल में कितनी पीढ़ियां बदल जाती थी ज्ञान वही होता था इसलिए पिता सुनिश्चित रूप से कहता था कि मैं जो कहता हूं वो ठीक मेरे पिता ने भी यही कहा था उनके पिता ने भी यही कहा था और अनुभव की परीक्षा कहती कि हम जो कहते हैं वो ठीक आज हालत बिल्कुल बदल गई जो पिता जानता है वो बेटे कभी नहीं जानेंगे आज बेटे और बाप के बीच इतनी बड़ी खाई हो गई है कि उस खाई में अगर किसी पिता ने शिक्षक ने पुरानी पीढ़ी ने ये कोशिश की हम अपनी आंख दे जाए तो हम बच्चों को अंधा करने में सहयोगी होंगे आंख देने में तो इस बात का ध्यान रखना अपना अनुभव देना लेकिन अपना अनुभव बच्चे की अपनी संवेदनशीलता को नष्ट करने वाला न बने सिर्फ उत्प्रेरक बने इंस्पिरेशन हो प्रेरणा हो बच्चे की आंख का सब्स्टिट्यूट न हो जो बड़ा शिक्षा के सामने सवार, कि उसके आंख पर चश्मे की तरह न हावी हो जाए उसके देखने में सहारा बने हम एक बच्चे को चलना सिखाते तो अपने पैरों से नहीं देते दे। और बूढ़े के पैर अगर बच्चे को मिल जाएं तो बड़ी आप हालत होगी। चलने का मन होगा बच्चे का और पैर के हो बच्चा इतनी मुश्किल में फंस जाएगा जिसका हिसाब लगाना मुश्किल ऐसे ही हुआ है शिक्षा में और ज्ञान में कि मन बच्चे का है जो दौड़ना चाहता छलांग लगाना चाहता वृक्षों पर चढ़ा चाहता समुद्र पार करना चाहता पानों को बोलना चाहता और पैर बोने के जो कि कहीं मसाज करवाते तो ठीक था वो कहीं जाना नहीं चाहता ज्ञान के संबंध में ऐसा हुआ है, नहीं इसलिए हम बच्चे को पैर नहीं देते हाथ का सहारा देते हैं उस समय तक वो भी जब तक उसके पैर अपने नहीं सम्भल जाते जैसे उसके पैर सम्भल के चलते हैं हाथ अपना खींच लेते ज्ञान का जो ट्रांसफर है और शिक्षा का एक ही मतलब है ज्ञान का नई पीढ़ी को हस्तांतरण मुझे पुरानी पीढ़ी ने जान लिया वो नई पीढ़ी को भेजा उस हस्तांतरण में ध्यान रखना कि हमारा ज्ञान ऐसा ही हो जैसे चलते हुए बच्चे को थोड़ा सहारा देते सहारा बैसाखी में बन जाए कि जिंदगी भर हमारे सहारे की बैसाखी लगा ही बच्चा चल सके खोदलंगड़ा हो जाए और जैसे जैसे बच्चे के पैरों में बल आता है अपना हाथ खींचते चले जाते शिक्षा की कीमती सी कीमती जो जो वैल्यू और मूल्य है आज मेरी दृष्टि में वो यही है कि पुराना ज्ञान हाथ का सहारा दे के तत्काल हटने लगे और नई जो संभावना है वो सीधी वर्जिन अनकरप्टेड प्रकट हो सके तीसरी बात जो इन दोनों से भी ज्यादा जरूरी है। और वो ये है कि हम जो है पिताओं, हो शिक्षकों, कोई भी हो हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए इसे बहुत इस स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि बच्चे को शिक्षित करना अनिवार्य रूप से स्वयं को भी शिक्षित करना असल में जब हम एक बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं तो बच्चा सीखता और हम सिखाते हैं ऐसा नहीं है बच्चा भी सीखता है और हम भी सीखते हैं बच्चे को सिखाना एक प्रोसेस है जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन पुरानी दुनिया में ऐसा ना था शिक्षक सिखाने वाला था बाप सिखाने वाला था बेटा सीखने वाला था वर्ग विभाजन सीधा था साफ था कोई बताने वाला था कोई मानने वाला था लेकिन जो भी लोग शिक्षक की दुनिया से थोड़े बहुत संबंधित रहे हैं वो जानते हैं कि बच्चे को सिखाने में दो पीढ़ियों के बीच एनकाउंटर होता है एक सत्तर साल का व्रत एक सात साल के बच्चे को कुछ सिखा रहा है दो पीढ़ियां साल के पर हाथ मिलाते बड़ी खाई है दोनों के बीच आर पार दोनों हाथ फैलाते हैं सत्तर साल का बुरा सात साल के बच्चे तक हाथ पहुंचाते दोनों को सीखने का मौका है क्योंकि सात साल का नया तत्व सत्तर साल के बूढ़े तत्व को बहुत कुछ सिखाएगा सत्तर साल का अनुभव ज्ञान साल के नए बच्चों को बहुत कुछ है। इसलिए शिक्षा के लिए तीसरी बात में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सिखाने वाला और कोई सीखने वाला ये भ्रम अब जाना चाहिए सीखने की एक प्रक्रिया है। अच्छी दुनिया में जब अच्छे स्कूल कभी होंगे अभी तो बल्कि ना हो वहां पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन शिक्षक है और कौन सीख रहा है वो क्लास सीखने वालों का एक समूह होगी जिसमें पुरानी पीढ़ी भी मौजूद होगी जिसमें नई पीढ़ी भी मौजूद होगी नई पीढ़ी भी बहुत कुछ सिखाएगी क्योंकि नई पीढ़ी बिल्कुल नए तत्व लेकर आई पुरानी पीढ़ी बहुत कुछ सिखाएगी क्योंकि पुरानी पीढ़ी बहुत कुछ पुराना ज्ञान लेकर आई तो शिक्षण जो है वो वो एक, एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं मजा तो इसी में है कि मां को कि वो सिखाए और कोई सीखे बाप को कि वो सिखाए और कोई सीखे क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तब हिंसा का बड़ा सुख मिलता है जब भी हम किसी को कुछ सिखाते हैं उसकी गर्दन हमारे हाथ में होता है हम ज्ञानी हो जाते हैं वो अज्ञानी हो है, हम जानने वाले हो जाते हैं वो ना जानने वाला हो जाए इसलिए हिंसक वृत्ति कितने रूप ले सकती है इसका हिसाब लगाना मुश्किल है सबसे में रूप उसका शिक्षा देने का होता है किसी को शिक्षा देना किसी को कुछ सिखाना और जब हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तब हमें बड़ा मजा आ रहा है अहंकार की बड़ी तरक्की हो रही है कि मैं जानता हूं और तुम नहीं वो कितनी बेहूती और है ये बात कि माँ अपने बेटी के सामने इस तरह खड़ी है कि मैं जानती हूं और तू नहीं जानती और जब भी कोई यह कहता है कि हम जानते हैं और तुम नहीं जानते हमसे सीखो तभी वो दूसरे की सीखने की क्षमता को भारी आघात पहुंचा देता है, क्योंकि अहंकार इस दुनिया में शिक्षक नहीं हो शिक्षण किसी की तरफ से किसी को सिखाया जाना नहीं किसी की तरफ से किसी के लिए आमंत्रण है निवेदन है आग्रह अभी मैं एक छोटी सी किताब पढ़ रहा हूं तो किताब मुझे बड़ी प्रीतिकर लगी और एक स्त्री ने लिखी वो एक छोटे बच्चे के साथ रहना शुरू करती उसकी उम्र 70 साल की। उस छोटे बच्चे के की उम्र कोई 3 साल प्रयोग को करती जो मैं कह रहा हूं वो ये नहीं कि वो शिक्षक है और वो शिक्षित है उसको सिखाया जाना और मुझे सिखाना है ना हम दोनों साथ रहकर सीखेंगे तो उसने जो अनुभव लिखा है वो बहुत हैरानी है वो बच्चे को सिखाती ही नहीं बच्चे से सीखती भी है अब बच्चा है समुद्र के किनारे दौड़ रहा है सीपियों को उठा रहा है रेत को उठा के सिर से छू के उसका स्पर्श कर रहा है तो बूढ़ी औरत भी रेत को उठा के सिर से तो उठाकर स्पर्श करती है कि बच्चे को क्या पता चल रहा है वो मैं भी तो जानू बच्चा जब रेत को उठा के सिर पे डाल रहा है तो बूढ़े आदमी को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि बाल खराब कर रहे हो और फिर सफाई करनी पड़े सी पता नहीं चलता क्योंकि वाला है लेकिन बच्चा जब रेत को सिर पर डाला चला जा रहा है तो बच्चे को भी कुछ अनुभव हो रहा है जो कि सीखने योग्य बहुत सकता तो वो बुरी औरत अपने सिर पर भी उस बच्चे के साथ रेत डाल रही और तब उसने लिखा जब बच्चे के साथ समुद्र तट तो पर खेलते रेत में दौड़ते बच्चे के साथ चिल्लाते पितलियों को पकड़ते पानी में भागते गिरते तब उसने लिखा मैं कई बार भूल जाती हूँ की मैं यू सत्तर बार सारा बचपन वापस कर और उस बच्चे के साथ साल भर रह कि उन दोनों के बीच एक सिंपैथी बनती है जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बननी चाहिए क्योंकि वो बच्चा बच्चा है और बूढ़ी बूढ़ी ऐसा नहीं है वो दोनों मित्र थे अब वो बच्चा तो उसका हाथ पकड़ कर उसे कहता है कि बाहर एक मेडक आया हुआ है आवाज बड़ी अद्भुत है चलो वो उसे घसीट रहा है सत्तर साल की स्त्री को वो उसके पीछे भागी जा रही है वो बच्चा इस गाड़ी में छिपके महंदी के आवाज सुन रहा है वो बूढ़ी भी उसके पास खान तक की आवाज सुन रही है इतना विनम्र हो माता और पिता और शिक्षक कि बच्चे को सिर्फ सिखाने का मजा न ले मजा बहुत है सिखाने में हिंसा है इसलिए मजा है सिखाने में मजा ये है कि दूसरे को हम अपने हिसाब में डाल रहे हैं है। तो हमें जब मैं कहता हूं कि आपकी गर्दन थोड़ी ऊंची हम थोड़ा छीन के छोटा करेंगे आपका पैर जरा लंबा है हम जरा छोटा करके शेप में ला देंगे तब हम हिंसा का मजा ले रहे हैं जब हम बच्चे को कहते हैं कि नहीं इतने जोर से नहीं चिल्ला सकते हो तब भी हम हिंसा का मजा ले रहे हैं। <i -nhadas> जब हम उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हो तब भी हम हिंसा का मजा ले रहे हैं। असल में हम डोमिनेशन का मजा ले रहे है शिक्षक जो है वो बहुत गहरे में छिपा हुआ डिक्टेटर है ताना सा और बच्चे पे जितनी तानाशाही कायम हो सकती है उतनी और किसी पे नहीं हो सकती अगर हिटलर को चार बच्चे होते हैं तो हिटलर अच्छा आदमी हो सकता था अच्छा आदमी इसलिए हो सकता था कि जो मजा उसे बच्चों को डोमिनेट करने में मिल जाता उस मजे को खोजने में उसे इतने बड़े युद्धों को करने की जरूरत ना हो उसको नहीं मिल पाया ये तीसरी बात बहुत ख्याल में लेनी जैसी है कि शिक्षण की प्रक्रिया दोनों तरफ से ही आ है नहीं बूढ़ा खड़ा रहेगा अपनी जगह सख्त पत्थर की तरह और बच्चे को सीखने आना पड़ेगा अकेला तो ऐसी शिक्षा कृपिल करेगी नहीं बूढ़ा भी जाए बच्चे से मिले आप हाँ वे कहीं जा बीस जगह पर मिले जहां वो बूढ़ा नहीं रह जाएगा जहां बच्चा बच्चा नहीं रह जाएगा जहां दो साथी दो सहयोगी दो मित्र सीखने की दुनिया की यात्रा पर निकलेगी मैंने कहा तीसरा तत्व तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इसलिए मैं ये मेरी अपनी समझ है कि माँ मुश्किल से ही माँ होने का मजा ले पाती सिर्फ प्रसव की पीड़ा झेलती क्योंकि मां होने का जो असली मजा है वो एक ऐसे बच्चे को पा जाना है जिसके साथ हम फिर से बच्चा हो सके बाप होने का जो सुख है वो एक ऐसे बच्चे को पा जाना है जिसके साथ बाप फिर दौड़ सके कुश्ती लड़ सके नाच सके वो संभव नहीं है बाप सख्त खड़ा है वो गंभीर गुरु गंभीर और बच्चा अगर नाच रहा है तो उसकी आंखें कह रही हैं कि पाप हो रहा है नरक चले जाओ, बंद करो वो गुरु गंभीरता बच्चों के बीच और दूसरी पुरानी पीढ़ी के बीच कोई तादाद नहीं कोई पैसे कोई ब्रिज कोई सेतु नहीं बनने देती वे अलग खड़े रह जाते जहाँ तक मेरी समझ अभी एक एक युवक ने मुझसे आके कहा की मैंने अपनी जिंदगी में शायद अपने पिता से दो शब्द बोले हो हमारा कोई मिलन नहीं होता मिलन से डरते भी हैं पिता भी डरता है बेटा भी डरता है इसलिए पिता और बेटा एक ही कमरे में छोड़ दिए जाएं तो उस कमरे में जितना टेंशन होता उतना दो दुश्मन भी उस कमरे में छोड़ जाएं तो नहीं होता बात भी परेशान हो जाता है कि घटो यहां से क्योंकि तो बेटे के सामने वो एक शटल कायम रखना चाहता जो उसकी असली शकल नहीं बेटे को पता नहीं कि वो भी क्लब में बैठ के हंसी मजाक करता है बेटे को पता नहीं कि उसका बाप भी हंस सकता है लड़की को पता नहीं कि उसकी माँ भी कभी किसी को प्रेम कर सकती थी उसकी माँ भी किसी को प्रेम करती कि उसकी माँ भी, कि मा भी किसी के प्रेम में किसी की गोदी में बिल्कुल ही छोटी और बच्ची हो जाती तो उसका बाप भी किसी के प्रेम में किसी के पास जाए के बिल्कुल बचपन की बातें बोलने लगता है चुतलाने वाली बातें बोलने लगता है जो मुझे पता तो बाप और माँ की एक झूठी इमेज बच्चे के सामने पड़ती और ये इमेज बहुत क्रिपलिन है बहुत अंगू करने वाली और ये हमारी सारी शिक्षा है इससे हम बच्चे को विकृत कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं माँ बाप जितना बच्चों को मारते हैं उतना और कोई भी नहीं मारता उनके बाद मारने वाले में नंबर दो जो है वो शिक्षक हम सब मिलकर उसको मार डालते फिर बच्चा नहीं रह जाता सिर्फ बच्चे की जगह हमारी आकांक्षित एक प्रतिमा रह जाती अगर बच्चा थोड़ा बंशाली हुआ तो रिएक्ट करता बगावती हो जाता अगर गोबर गणेश हुआ तो राजी होकर सेटल हो जाता है लेकिन जिंदगी खत्म हो जाती दोनों हालतों में अगर बच्चा राजी होकर सेटल हो जाता है और स्थापित जगत का हिस्सा बन जाता है तो वो एक मशीन हो जाता है। अगर बगावती हो जाता है तो चीजों को व्यर्थी तोड़ने फोड़ने लगता है बनाने की क्षमता खोने पुराने बच्चों ने पहला विकल्प चुना था गोबर गणेश होने का वो राज्य हो जाते हैं पांच हजार साल में वो विकल्प बहुत उबाने वाला साबित हुआ नए बच्चे दूसरा विकल्प चुन रहे हैं कि वो तोड़ फोड़ कर आके लेकिन दोनों विकल्प असुंदर और दोनों का जुम्मा गहरे में शिक्षण की प्रक्रिया में प्रक्रिया वही है ये तीन बातें ध्यान में अगर हों तो विस्तार में कैसे करना वो तो दूसरी बात है अगर ये ध्यान में हो तो होना शुरू हो जाए आप मुझे मुझे करते हैं पहली तो बात यह ठीक आप कहते हैं कि बहुत से स्कूल विशेषकर पश्चिम में कुछ यहां पे बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं दी गई स्वतंत्रता का बहुत मूल्य नहीं है दी गई स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का एक ढंग देने वाले आप ही नहीं मैं स्वतंत्रता देने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि देने वाले आप ही अगर पुरुष कहे कि हम स्त्रियों को स्वतंत्रता देने का इंतजाम कर दिए तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं वो सिर्फ प्रतंत्रता को स्वतंत्रता का नाम देना होगा जो कि और खतरनाक क्योंकि प्रतंत्रता परतंत्रता ही रहे साफ स्वतंत्रता समझी जाए तो कम से कम ऑनेस्ट होती और जब हम स्वतंत्रता देने की बात करने लगते हैं लेकिन जब दी जाती है स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता नहीं रह जाती कहीं दुनिया में मां बाप ने भी कोई स्वतंत्रता नहीं दी और न शिक्षक ने कहीं कोई स्वतंत्रता दी स्वतंत्रता दे रहा है वो ये मैं नहीं कह रहा हूं ये नेगेटिव बात हुई कि हम स्वतंत्रता दें मैं बहुत पॉजिटिव बात कह रहा हूं कि बच्चे को आदर सम्मान बच्चे से सीखने की संभावना ये बहुत दूसरी बात कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वतंत्रता हटा हाडा ले हटाएगा जो वो मालिक से हटाने में भी मैं बहुत पॉजिटिव बात मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दे नहीं है क्योंकि आप है कौन देने वाले और अगर आप स्वतंत्रता देने वाले हैं तो कल आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं स्वतंत्रता फिर ला सकते हैं लेना देना आपके हाथ में ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं एक पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे को आदर सम्मान लिबरेंस मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बच्चे मां बाप को आदर न दें आदर क्यों उनकी इच्छा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं मां बाप से ये कह रहा हूं कि वे बच्चों को आदर दे मां बाप बर्दाश्त करने को राजी हो जाएंगे कि हमें आदर न दिया जाए इससे कोई बड़ी क्रांति नहीं हो नहीं बड़ी क्रांति का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा बहुत आदर योग्य है माँ बाप टॉलरेट कर सकते हैं इस बात को कि बच्चे आदर न दे ये टॉलरेंस होगी उनकी उनकी सक्षमता होगी सुशिक्षा होगा संस्कृति होगी लेकिन जिस जिस क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत दूसरी है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप की आदर मांगने की आकांक्षा ही गलत थी बच्चे को आदर दिया जा सके इसकी संभावना खुलनी चाहिए तब हम स्वतंत्रता देंगे ऐसा नहीं जिसको हम आदर करते हैं वो स्वतंत्र हो जाता है स्वतंत्रता आदर के पीछे छाया की तरह चलती है, जिसे हम आदर करते हैं उसे हम पसंद नहीं कर सकते तब स्वतंत्रता सहज आएगी और जो ये ये ये, ये जो ख्याल है कि कंट्रोल न किया जाए ये जो ख्याल है कि बच्चे जैसे पढ़ना चाहें बढ़े मैं इसके पक्ष में नहीं हूं मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे जैसे पढ़ना चाहे पढ़े क्योंकि मैं मानता हूँ कि जरूरी है कि बच्चे को किसी दिन कोई हाथ का सहारा दे के पैर पर चलाए नहीं तो अपने आप बच्चा पैर पर चलेगा नहीं पीछे अभी एक को दस साल पहले कानपुर के पास एक बेड़ियों के द्वारा पाला हुआ बच्चा पकड़ा गया वो चार हाथ पैर से चलता था और छह महीने लग गए उसको दो पैर पर तो खड़े होना की तैयारी करवाने और उसी तैयारी में वो मरा क्योंकि बारी उसकी सारी मसल सारी व्यवस्था चार हाथ पैर से चलने वाली होगी वो सब अकड़ गई उसके पहले भी कलकत्ते के जंगलों में पास में दो लड़कियां मिली वो भी भेड़ियों उठा के ले गए थे उन्होंने पानी वो भी चार हाथ पैर चलती थी तो उसे नहीं चलती नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को कोई सहयोग न दे पुरानी पीढ़ी को उसको जैसा होना चाहे हो जाए ये भी बच्चे के प्रति अनादर का नया रूप है ये भी बच्चे के असम्मान की नई प्रक्रिया है अब अब तक बच्चे के लिए हम सब तरफ से ऐसा बनाना चाहिए इसकी फिक्र में थे अगर वो आप नहीं करने देते तब हम निग्लेक्ट करते हैं कि बच्चे को जैसा होना हो वो हो जाए ऐसे हम स्वतंत्रता का नाम देंगे सब देंगे लेकिन बेईमानी की बात है मैं नहीं मानता हूं कि बिना पुरानी पीढ़ी के सहारे के बच्चा कुछ हो सकेगा आदमी भी हो सकेगा ये भी सच और कुछ होना तो बहुत दूर की बात नहीं सहारा तो देना होगा लेकिन सहारा उसे बांधने वाला ना हो कंट्रोल भी रखना होगा लेकिन कंट्रोल उसे बांधने वाला ना हो बल्कि अनकंट्रोल में उसे पहुंचाने वाला हो इसलिए डेलिकेट है ज्यादा बात सारी कठिनाई हमारी यह है कि सीधे पोलरिटी में सोचना तो सदा आसान पड़ जाता है या तो हम सोचते हैं कि पूरी तरह कंट्रोल्ड हो कि खाए तो वही जो हम कहें उठे तो तब जब हम कहें सोए तो तब जब, जब हम कहें सांस ले तो तब जब हम कहें या तो कंट्रोल्ड हो या आप कहते हैं कंट्रोल नहीं तो ठीक है खा तो गड्ढे में गिरे तो हम खड़े होकर ब्रेकते रहे क्योंकि स्वतंत्रता है उसे गुस्से जो गुना हो अमरीका में वही हुआ पहली पोलोरिटी से वो दूसरी पोलरिटी पर गए वो भी माँ बाप का क्रोध वो भी कहते हैं कि अगर सारे शिक्षा शास्त्री और सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमने बिगाड़ दिया बच्चे तो ठीक है अब हम छोड़ते हैं अब लोगों होना हो जाए मैं दोनों में से दोनों के लिए राजी नहीं दोनों ही गलत दृष्टिकोण है क्योंकि जिंदगी पोलरिटी में नहीं बांटी जा सकती जिंदगी सदा ही विरोधी पोल्स को एक साथ लेके चलती और इसलिए जिंदगी का मामला बहुत ही नाजुक है वो ऐसा नहीं है जिसमें हम उसे पकड़ लेते वो ऐसा इधर आने वाला नहीं है कि या तो ये या इससे उल्टा ये भी और वो भी और दोनों के बीच से माप जाता है ना बच्चे को तो माँ बाप को नियंत्रण देना ही होगा इसलिए नहीं की माँ बाप जानकार है ताकतवर है बल्कि इसलिए कि बच्चा कोमल है अपरचित है अज्ञात रास्तों पर इसलिए सहारा तो उनका पूरा चाहिए नियंत्रण उनका पूरा चाहिए बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि नियंत्रण बच्चे की आत्मा की हत्या करता है या इस बात के लिए बच्चे को योग बनाता है कि कल वो नियंत्रण के बाहर हो सके नियंत्रण इसलिए कि कल नियंत्रण न रह जाए नियंत्रण तो तरह का हो सकता है इसलिए कि नियंत्रण रोज बढ़ता चला जाए और अंत में फांसी बन जाए या नियंत्रण इसलिए कि नियंत्रण रोज कम होता चला जाए और अंत में स्वतंत्रता बन जाए पश्चिम में जो हुआ है वो सुखद नहीं हुआ वो रिएक्शनरी है रेवोल्यूशनरी नहीं है वो प्रतिक्रिया है जो हो रहा था उससे उल्टे जाने का ख्याल है अगर आदमी दो पैर के बल खड़े होकर अच्छी दुनिया नहीं बना पाया तो हम कहते हैं हम शीर्षासन करके अच्छी दुनिया बना लेंगे लेकिन आदमी वही रहेगा शीर्षासन करने से फर्क नहीं पड़ता सिर्फ इन्वर्टेड खड़ा हो जाए, सारी दुनिया की पांच छह वर्ष की शिक्षा की जो व्यवस्था थी उससे उल्टी खड़ी हो गई वो उसने भी नुकसान पहुंचाया ये भी नुकसान पहुंचा रही है। एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था चाहिए जो पुरानी पीढ़ी को पूरी की पूरी तरह सहयोग ले लेती हो और फिर भी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से आगे जाने में बाधा न बनती हो अब यह हम कहते हैं कि हम बच्चों को स्वतंत्रता दे रहे हैं लेकिन हम देने वाले बीच में खड़े हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दी ये स्वतंत्रता नहीं है सम्मान की बात मैं कह रहा हूं स्वतंत्रता की नहीं बच्चे कोई कहती नहीं है कि जेल की दीवार तोड़ दियो दी जंजी ने तोड़ दियो कहा के हाथ जोड़ा जाओ उनको स्वतंत्रता देने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कोई कारण काराग्रह ऐसा नहीं है कि हमने उनको छोड़ दिया मामला समाप्त हो गया जब तुम्हें जहां जाना हो तुम जा हमारी तरफ से स्वतंत्र ये सम्मान न हुआ ये आदर न हुआ ये आने वाले उगने वाले सूरज के प्रति सद्भाव न हुआ ये सिर्फ क्रोध हुआ कि ठीक है तुम हमारी व्यवस्था को काराग्रह कहते हो तो ठीक हम काराग्रह के बाहर छोड़ देते एक माँ और बाप अपने बेटे को छोड़ देगी जब तुम्हें चलना हो दोनों पैर से चलना आने था जैसा तुम्हारा करना वो तो कभी दो पैर से खड़ा नहीं और इसकी बहुत चिंता ना करें कि जो मैं कह रहा हूं वो नया है या पुराना है क्योंकि सत्य के नया और पुराने होने का कोई सवाल नहीं है वो सत्य है या नहीं ठीक है या नहीं इसकी फिक्र करें इस सदी में नए पुराने ने एक अजीब तरह का वैल्यूएशन दे दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कोई चीज पुरानी है इसलिए ठीक है कुछ लोग जो कहते हैं कि कोई चीज नई है इसलिए ही ठीक थी. है ठीक होने का नए पुराने से कोई प्रयोजन नहीं पुराने में भी गलत था और नए में भी गलत पुराने में भी ठीक था और नए में भी ठीक चिंतना इसके होनी चाहिए कि ठीक क्या है और कितने दूर तक हम पुराने का उपयोग कर सकते हैं और कितने दूर तक हम नए का उपयोग कर एक टोटल तो परस्पेक्टिव के लिए पुरानी सारी शिक्षण पद्धति को समझा जाना जरूरी है नई सारी शिक्षण पद्धति को समझा जाना जरूरी है। और दोनों के बीच एक माध्यम जो स्वतंत्रता पूर्ण नियंत्रण का हो या नियंत्रण पूर्ण स्वतंत्रता का हो और उसके बहुत गहरे में सम्मान छोटे के प्रति बढ़ते हुए के प्रति आधार और केंद्र बन सकते इस संबंध में कुछ पूछना तो अच्छा है, क्योंकि दूसरा सवाल फिर बहुत बड़ा है वो दोबारा जब बैठे तभी हो सके वो दाम्पत्य जीवन गौरवशाली दाम्पत्य जीवन कैसे पैदा हो सके और तो दोबारा जब बैठे तभी क्योंकि वो बड़ा तमाम होगा और उसके बहुत पहलू होंगे अभी तो 10-5 मिनट इसी संबंध में और बात करने थे क्या उनमें तो क्यों जितना हो सके उतना नो वो मत करो ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं जो नकार है वो नकार निकाल के जितने हो सके नकार रखना और जितना समाज जरूर नहीं पड़े वो कम है हाँ तो बहन ये ठीक बात उठाते थे कि बच्चों को हम जितना नहीं कहने से बच सके उतना अच्छा है ऐसा पिछले सौ साल के सभी मनुस्शास्त्री कहेंगे लेकिन मैं पूरी तरह राजी नहीं सारे मनुस्शास्त्री ये कहेंगे और बहुत दूर तक मैं भी कहूंगा कि बच्चे को जब तक बने कहा जा सके तो ना नहीं कहना और अगर ना भी कहना हो तो उसे अगर हां के रूप में कहा जा सके तो बहुत अच्छा है जिससे बच्चा एक फूल तोड़ रहा है तो उसे रोकने को बजाय यह कहना कि फूल मत तोड़ो उसके हाथ में फवारा थमा देना बेहतर है उससे कहना कि पानी डालो फूल तोड़ना रुक जाए तो पानी डालने में लग जाए और ना कहने से हम बच सकेंगे क्योंकि ना जो है वो उसे बार बार अत्यंत पीड़ा में डाल जाता है जहाँ भी बढ़ता है वही ना खड़ा हो जाता है वो, वो परतंत्र अनुभव करने लगता है वो गुलाम मालूम होने लगता है कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं ना भी कहना हो तो उसको हा के ही रूप में कहने की कोशिश करनी चाहिए मैंने सुना है की बोझ के दरबार में एक ज्योतिषी आया है और वो बोझ ने उसे अपनी कुंडली दिखाई है उसने कहा कि महाराज आप अपनी पत्नी को भी दफनाएंगे अपने बेटे को भी दफनाएंगे अपने बाप को तो दफनाएंगे ही अपने सब बेटों को भी आप दफनाएंगे सबको मार के तुम मरो बोझ बहुत नाराज हो गए उसने उसे कैद में डाल दिया कालिदास वैसा सुनता था बाद में राज जा के कालीस ने कहा कि वो बेचारा कुछ गलत नहीं कह रहा था जो उसे दिखाई पड़ा वही कहा लेकिन शायद उसे कहने का ढंग नहीं आया मैं ये श्लोक बना के लाया हूँ उस श्लोक में उसने कहा है कि महाराज आप धन्य भागी हो आपके प्रिजनों को आपकी मृत्यु का दुख न होगा ऐसा धन्य भाग मुश्किल से मिलता है आप सौ वर्ष से ज्यादा ची जिसकी हम कामना करते हैं कि सौ वर्ष से ज्यादा कोई जिए, वो आपकी सुनिश्चित संभावना है। और धन्य भागी है आपके आपके किसी प्रिजन को ना आपके बेटे को ना आपकी बेटी को ना आपकी पत्नी को आपकी मृत्यु का दुख नहीं होगा और एक लाख मुद्राएं राजा ने कालीदास को बेंट ना में कही जाने वाली बात भी हा में कही जा सकती इनकार करने वाली बात भी स्वीकार में कही जा, ये ठीक लेकिन ये अधूरा सत्य और इस पश्चिम के मनोविज्ञान को ने इतना जोर दिया कि दूसरे खतरे पैदा हो गए अधूरे सत्य झूठ से भी खतरनाक होते इसलिए अधूरा सत्य है कि जिंदगी तो नहीं कहेगी आप मत कहो माँ ने नहीं कहा नहीं पिता ने नहीं कहा नहीं शिक्षक ने नहीं कहा नहीं लेकिन जब लड़का बड़ा होगा तो जिंदगी में हजार तरफ से नहीं मिलेगा और जो नहीं से बिल्कुल अपरचित है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं की भी ट्रेनिंग तो चाहिए बड़े नहीं तो एक लड़का जो 20 वर्ष तक नहीं, नहीं सुना और जिसकी जिंदगी में कभी भी कहीं कोई रुकावट नहीं सब जगह हाथ था जिंदगी इतनी फिक्र नहीं करेगी जिंदगी माँ नहीं है जिंदगी पिता नहीं है जिंदगी शिक्षक नहीं जिंदगी आजार जगह कहेगी कि नहीं तब उस लड़के के प्राण पर ऐसा पड़ेगा कि मर गए क्योंकि उसकी नहीं की कोई भी योजना उसके भीतर नहीं।, नहीं को सहने की कोई क्षमता उसके भीतर नहीं इसलिए पश्चिम बहुत कमजोर बच्चे पैदा कर रहा है जो इतनी छोटी छोटी बातों से प्रश्न में चले जाते हैं कि जिनमें पुराना बच्चा कभी नहीं जाता क्योंकि वो नहीं के लिए तैयार है जिंदगी में हाँ भी है और नहीं भी है और उनका एक संतुलन है तो मैं मानता हूं कि जहां तक बने नहीं मत कहना और नहीं वही मत कहना जहाँ नहीं कहने में मजा आता वहां नहीं मत कहना लेकिन जहाँ नहीं कहने से बच्चे के व्यक्तित्व में रेसिस्टेंस बढ़ता हो वहाँ जरूर नहीं कहना और वहां नहीं का मतलब हमेशा नहीं रखना नहीं तो माँ बाप के नहीं और हाँ में बहुत डमल डोल होते रहते हो इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा कहता है मुझे पिक्चर देखने जाना माँ कहती है नहीं जा सकते और बच्चा दो दफे जोर से पैर पटकता माँ कहते अच्छा जाओ तो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है की नहीं का मतलब क्या है हाँ का मतलब क्या है नहीं हाँ बन सकती है हाँ नहीं बन सकती जिंदगी भर के लिए हम उसे एक वेगनेस दे रहे हैं एक कंफ्यूजन दे रहे हैं जो बहुत मुश्किल में पड़ जाए अगर एक दफे बच्चे से कहो नहीं तो इस दुनिया में आप दोबारा उसको हां मत बनाना ताकि बच्चा ठीक से समझे कि नहीं का मतलब नहीं होता है हाँ का मतलब हाँ होता है ये भी सिखाने की जरूरत है उसे कि नहीं का मतलब ना होता है और जब ना हो जाता तो ना ही हो जाता है नहीं तो मां बाप बहुत जल्दी झुकते हैं बजाय झुकने के पहले हा भर देना बच्चा गए कि पिक्चर जाना है और रोज कानून हो लेकिन हम कुछ सीखते नहीं तो पहले हम कहेंगे नहीं असल में दूसरे को रोकने में बड़ा मजा आता है अब वो सिर पीटेगा और चिल्लाएगा और खाना नहीं खाएगा और खाली फेंकेगा अब हम कहेंगे कि जाओ हाँ का मजा भी चला गया उसके पीछे नहीं का अर्थ भी न रहा और प्रतिकार का उसने गलत ढंग सीखा प्रतिकार का गलत ढंग सीखा जो कि जिंदगी भर उसका पीछा करेगा बड़ा होकर भी वो बच्चों जैसा करेगा कल वो पति हो जाएगा और पत्नी पर नाराज होगा तो इसी तरह थाली फेंकेगा जैसा उसने माँ के सामने फेंक दिया उसी तरह पैर पटकेगा जैसा जो पांच साल का बच्चा था तब पैर पटकता था तब वो बहुत ही बेहुदा मालूम पड़ेगा लेकिन हम उसे सिखा रहे हैं नहीं मेरी अपनी समझ है की नहीं का भी उपयोग तो है लेकिन व्यर्थ की चीजों में नहीं मत कहना लेकिन नहीं की अपनी साक्षकता है क्योंकि जिंदगी आपकी फिक्र न करेगी वो नहीं कहेगी और जब कहेगी तो उसकी तैयारी होनी चाहिए और उसकी तैयारी भी शिक्षण का अनिवार्य अनिवार्य अंग है इसलिए पश्चिम के जो बच्चे वो वो नहीं, ना से बिगाड़े गए बच्चे उनको इधर पिछले 50 सात साल में विशेषकर फ्लाइट का जो प्रभाव पश्चिम की शिक्षा पर पड़ा वो संघातक सिद्ध हुआ उसने कुछ फायदे पहुंचाए लेकिन उतने ही वजन के शायद और ज्यादा वजन के नुकसान भी पहुंचा है साधारण ठीक और गलत बहुत नहीं है मामला मांचेश्वरी ने एक हिम्मत की और एक प्रयोग किया उस लिहाज से तारीफ की बात है लेकिन कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा क्योंकि विशेष फर्क जो है वो शिक्षा की पद्धति में कम माँ बाप के होने के ढंग में और शिक्षक के होने के ढंग में ज्यादा है वो, वो वो बहुत सवाल नहीं सवाल गहरा है और ज्यादा डीप रूटेड वो हम में अब जब एक बच्चा आपसे आके कहता है कि मैं फूल तोड़ लू तब तो आप दो क्षण भी नहीं सोचते कि फूल तोड़ने दिया जाए या नहीं नहीं कहने में इतना मजा आता है कि नहीं आप नहीं सोचते कि फूल तोड़ा जा सकता है तो तोड़ लेने दो इस सोचने की जरूरत नहीं बच्चा कहता मुझे बाहर खेलने जाना होता आप नहीं हमारा नहीं तो एकदम सामने खड़ा रहता वो भी हमारे फर्स्टेशन का हिस्सा है हाँ कहना हाँ कहने की हमें भी तो हिम्मत नहीं जुट पाती मैं तो रोज अनेक घरों में ठहरता हूं मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जिन मामलों में कोई जरूरत न थी तब बच्चा कहता बाहर खेलने जाना है तो माँ बिना सोचे नहीं तैयार है वो रेडीमेड है और बच्चा जानता है कि रेडीमेड उत्तर है इसने सोच के नहीं दिया है क्योंकि अब भी इसको प्रेस किया जा सकता और ये कहेगी हाँ क्योंकि अगर सोच के दिया गया तो फिर हाँ नहीं होना चाहिए दोबारा क्योंकि अगर बच्चे के अहित में ही है बाहर जाना तो फिर हाँ कैसे हुआ और अगर हां हो सका दो मिनट बाद तो दो मिनट पहले नहीं होने की क्या जरूरत है यानी मेरा कहना यह है कि हां साफ नहीं साफ और दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए तब बच्चा एक तो अपने माँ बाप का क्लियर इमेज बना पाता है बड़ी से बड़ी कठिनाई है कि बच्चे के मन में मां बाप की साफ प्रतिमा नहीं बन पाती की माँ बाप क्या चाहते क्या रास्ते? वो कभी पकड़ ही नहीं पाता कि उनका क्या प्रयोजन है उसे तो पता नहीं कि माँ बाप भी भीतर कंफ्यूज हैं, उन्हें भी पता नहीं वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे के सामने बहुत स्पष्ट प्रतिमा माँ बाप की बननी चाहिए शिक्षक की बननी चाहिए तो बच्चे को अपनी प्रतिमा स्पष्ट बनाने में बड़ा सहयोग मिलता है तो वो भी वैसा ही एक कंफ्यूज भ्रमित उल्टे सीधे ख्यालों से भरा हुआ आदमी बन जाता है और तब उसे पता ही नहीं रहता कि वो कब हाँ कहे कब ना कहे तब एक इनडिसिवनेस पैदा होती है जो कि जिंदगी भर पीछा करती मेरी अपनी समझ में लाखों लोगों की बीमारी इनडिसिवनेस है कि वो कभी निर्णय नहीं ले पाते कि हाँ या नहीं और अगर लेते हैं तो वो हमेशा हाफ हार्टेड होता है हाँ कहते हैं तो उसमें भीतर किसी परसेंटेज में नहीं भी होता है अगर एक लड़की एक लड़के को हा भरती है कि हाँ मैं तुझे प्रेम करती हूँ तो ये मामला हाँ का नहीं होता साठ परसेंट हाँ और चालीस परसेंट नहीं का होता अच्छा 40 परसेंट कभी भी पचास हो सकता है क्योंकि मन को ऐसी चीज नहीं कभी साठ हो सकता है शुरू हो जाता है मुश्किल हो जाता और जिंदगी में 100 प्रतिशत हाँ निकल सके 100 प्रतिशत निकल सके तो उस आदमी के पास कैरेक्टर होता है व्यक्तित्व होता है और अगर हर हाँ में ना का भी परसेंटेज हो और ना में हाँ का परसेंटेज हो तो वो आदमी अडल्टरेटेड हो जाता है वो आदमी फिर कैरेक्टर लेस हो जाता है उसके भीतर कोई कैरेक्टर नहीं होता इसलिए मैं तो कहूंगा ना कहना जब ना कहना जरूरी हो और उस ना को कभी मत बदलना चाहे उसके लिए खुद जान खोनी पड़े बेटे को बेटी को साफ पता चल जाना चाहिए कि मां ने जब ना कहा है तो यह ना अल्टीमेट इसका बड़ा उपयोग है क्योंकि इससे मां के चरित्र का पता चलता है और बच्चे को भी चरित्र बनाने में सहयोग मिलता है तो मैं मेरी बड़ी तकलीफ है मेरी बड़ी तकलीफ यह है कि मैं पुराने से बहुत अंशों में राजी नहीं उससे भी बड़ी मेरी तकलीफ ये है कि मैं नए से भी बहुत अंशों में राजी नहीं इसलिए पुराने मुझसे नाराज हो जाता है कि मैंने पुराने को गलत कहा नया मुझसे नाराज हो जाता है कि मैंने नए को गलत कहा और मुझसे राजी होना किसी का भी मुश्किल हो जाता है लेकिन मेरी नजर में नया पुराना नहीं मेरी नजर में मनुष्य है कि वो मनुष्य को क्या लाभ एक छोटी सी घटना में अपनी बात पूरी कर दू रेम्पा ने एक संस्मरण में लिखा है, वो पांच साल का बच्चा है और उसके बाद में रात उसको बुला के कहा है कि कल सुबह तुझे आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाना है लेकिन हमारे वंश में कभी कोई बच्चा रोता हुआ विद्यालय नहीं गया है इसलिए ध्यान रखना पांच साल के बच्चे से ध्यान रखना हमारे परिवार में कोई बच्चा कभी रोता हुआ स्कूल नहीं गया कल सुबह पांच बजे तुम्हें विदा कर दिया जाएगा घोड़े पर और तो मैं या तुम्हारी माँ तुम्हें दरवाजे पर छोड़ने नहीं आएंगे क्योंकि हो सकता है हमें देख के तुम्हे रोना आ जाए और ये देखना हमारे लिए बहुत कठिन होगा कि हमारा बच्चा भी रोता हुआ स्कूल जा रहा है क्योंकि रोते हुए बच्चे क्या सीख के वापस लौटेंगे फिर हमारे घर में ऐसा कभी हुआ नहीं ये बापदादों का पूरा का पूरी इज्जत का सवाल पांच साल के बच्चे सुबह नौकर ने उसे उठाया है रात बारह बजे उसकी माँ ने उससे ले ली की मैं ना आ क्योंकि हो सकता है कि मुझे देख के उसे रोना आ जाए लेकिन हमारे बच्चे कभी रोते नहीं रहे सुबह पांच बजे नौकर ने उसे तैयार किया उसकी आंख में आंसू बर बार आते हैं लेकिन वो अपने आंसू दी रहा है क्योंकि उसके पिकाने का उनके घर से कभी कोई बच्चा रोता हुआ नहीं गया तो ये अशोभन्हीं एक ऐसा बच्चा ना हो जाऊं जो रोता हुआ जा रहा है वो अपने आंसू वो घोड़े पे बैठ गया ने कहा कि पीछे लौट के मत देखना पिता छत पर खड़े होकर देख रहे हैं इस घर से जब भी कोई बच्चा आश्रम गया है अध्ययन के लिए तो उस मोड़ तक उसने कभी लौट के पीछे नहीं देखा क्योंकि पीछे लौट के देखने वाले आगे नहीं जा सकते पांच साल का बच्चा घोड़े पे बैठा उसकी आंखों मासी भरे जा रहे है लेकिन वो पीछे लौट के नहीं देखा क्या सोचेगा कभी किसी बच्चे ने पीछे लौट करेगी ये बड़ी जागती मालूम पड़ सकती है लेकिन निश्चित और उसने बाद में लिखा कि आज मैं अनुभव करता हूँ उस सुबह सुब मेरे पिता ने जितना प्रेम मुझे किया और मेरी सारे वंश की सारी परंपरा का मुझे हकदार और मालिक बनाया और मुझ पे इतना भरोसा किया कि पांच साल का बच्चा बिना रोए बिना पीछे देखे जाएगा उससे बड़ा सम्मान मेरे प्रति और क्या हो सकता है? आज उस दिन तो उसे था कि बहुत दुख मुझे था कि बाप कठोर है दुष्ट है माँ भी कैसी माँ है लेकिन आज मैं जानता हूँ कि मुझे कितना सम्मान उन्होंने दिया था पांच साल के बच्चे को कि भरोसा था कि नहीं वो उसने लौट के नहीं देखा वो मोड़ कर घोड़े पर बैठा इसका भी उपयोग है इसका भी उपयोग है आज दुनिया में जो इस... दबाव और डोमिनेशन के माध्यम से नहीं सम्मान के माध्यम से आदर के माध्यम से तो तो उसके परिणाम व्यापक हो सके